तथा तथा प्राणे, लगाएंगे। यहाँ पर अपाने, प्राणम जुवती क्रिया है तो जब क्रिया है तो कर्ता का अध्ययन कर लेंगे केचित के अपाने, प्राणम जुवती कुछ लोग अपान वायु में प्राण वायु का होम करते हैं कुछ लोग अपान वायु में प्राण वायु का होम करते हैं अब इसको भस्त के सारे समझेंगे अपान वायु में प्राण वायु को होम करने का क्या मतलब है? है तो अभी शब्दार्थ देखिए कुछ लोग अपान वायु में प्राण वायु का होम करते हैं तथा अपरे उसी प्रकार अन्य लोग प्राण अपानम प्राणवायु में अपान वायु का होम करते हैं जुवती क्रिया के संबंध यहाँ भी कर लेना उसी प्रकार अन्य लोग वायु में अपान वायु का होम करते हैं और फिर आगे जो वाक्य है प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम पर यहाँ भी भवंती क्रिया का अध्याय कर लेंगे और क्रिया का कर्ता फिर कि चीज का ध्यान कर देंगे कि कुछ प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणायाम परायण होते हैं कुछ लोग प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं तो शब्दार्थ हो गया और भ्रष्ट के सारे इनका अर्थ देखेंगे यहाँ अपने हैं भाष में अपने अपान वृत्त हो अपान वृत्तु यहाँ पर वृत्ति का अर्थ होता है परिणाम या कार्य है तो यहाँ पर अपान ही वृत्ति है प्राण की पांच वृत्तियां कही गई है ना उसमें तो एक वृत्ति क्या है अपान तो अपान वृत्ति का अर्थ कर सकते हैं अपान वायु क्या कर सकते हैं हाँ जो जुवती करते प्रक्षेपण की जैसे कि आप प्राणायाम करते हैं ना तो श्वास को अंदर लेते हैं तो श्वास को अंदर लेते हैं तो क्या है कि जब श्वास को अंदर लेने का मतलब है कि प्राण का अंदर प्रक्षेप करना अंदर क्या है प्रक्षेप करना जब होम करते हैं ना अग्नि में तब क्या है कि हविष का उसमें प्रक्षेप करते हैं अग्नि में होम के समय अग्नि में हविष का प्रक्षेप करते हैं हविष का प्रक्षेप होम होता है और यहाँ होम क्या है कि प्राण का अंदर प्रक्षेप करना ठीक है तो यहाँ पर होम करने का मतलब है प्रक्षपंथी प्रक्षेप करते हैं तो कुछ अपान अपान वायु में प्राण वायु का होम करते हैं या अपान वायु में प्राण वायु का प्रक्षेप करते हैं ठीक है यहाँ प्राणम पाठ है कि प्राण है भाष में प्राणम प्राणम हाँ प्राणम होना चाहिए और प्राणम करते प्राण वृत्ति में प्राण वृत्ति करते प्राणवायु तो कुछ लोग अपान वायु में प्राणवायु का होम करते हैं लग गया तो प्राण ये अपान वायु में प्राण वायु के होम करने का मतलब क्या है कि पूरक प्राणायाम करना जो तो श्वास अंदर लेते हैं ना हाँ तो अपान वायु में प्राण वायु के होम करने का मतलब क्या है पूरक प्राणायाम करना तो पूरा प्राणायाम कि पूरक नामक प्राणायाम करते हैं ये अर्थ है क्या अर्थ है कुछ ही अपान वायु में प्राणवायु का होम करते हैं अर्थात कुछ योगी पूरक प्राणायाम करते हैं कौन सा प्राणायाम हाँ पूरक नाम वाला प्राणायाम करते हैं तो इससे द्वारा पूरक प्राणायाम कहा गया और देखेंगे तथा परे उसी प्रकार अन्य योगी अन्य योगी प्राण प्राण के अन्य योगी क्या करते हैं प्राण वायु में अपान वायु का होम करते हैं है? प्राण वायु में अपान वायु का होम करते हैं तो ये क्या होगा कि ये पहले वाले से विपरीत हुआ ना तो पहले क्या था श्वास को तो अंदर ले जाना और इसमें क्या है श्वास को बाहर फेंकना इसमें क्या है श्वास का बाहर प्रक्षेप करना है ठीक है का बाहर प्रक्षेप करना है तो लगाइए प्राणे अपानम तथा अपरे युवती तो इसका क्या था सर्वास क्या तथा कर रेखक आख्यम प्राणायाम करूम सि रेचक नाम वाला प्राणायाम करते हैं कौन सा प्राणायाम करते हैं आप बंद कर दो उसको कुछ लोग क्या करते हैं रेचक नाला प्राणायाम करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा प्राण में प्राण में अपान का होम करना तो ये वायु को बाहर निकालते हैं ना तो प्राण में अपान का होम करना हो गया अच्छा तो प्राण है ऊपर अपान है नीचे तो रेचक करते समय क्या है अंदर की वायु को बाहर लाना पड़ेगा नीचे की वायु को ऊपर लाना पड़ेगा तो प्राण में किसको लाना है अपान में हाँ। तो प्राण में अपान का गम करना हो गया और जो पूरक था उसमें क्या था कि अंदर ले जाना है प्राण ऊपर होते अपान नीचे होती ना तो फिर अपान में किसको ले जाना है प्राण ऐसा अब देखना अन्य योगी प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणायाम परायण होते हैं भाष्य के सहारे देखेंगे प्राणा गति को भाष्यकार कहते हैं मुख नासिका ध्यान वायु हो प्राण से गति ही मुख और नासिका के द्वारा वायु का बाहर निकलना प्राण की गति है क्या मुख और नासिका के द्वारा वायु का बाहर निकलना क्या है प्राण की गति प्राण की गति जो है ना ये ये वायु जो बाहर निकलती है ना ये क्या हुआ प्राण की गति ठीक है तो प्राण की गति ये है ऊपर है मतलब और तद विपरीण अघोगमनम उसके विपरीत नीचे जाना उसके विपरीत हाँ मतलब उसके विपरीत नीचे मतलब पेट में उसके विपरीत पेट में जाना अपान की गति है यहाँ भी गति को जोड़ लेंगे अपानस गति को अध्ययन करेंगे उसके विपरीत उसके विपरीत नीचे जाना या पेट में जाना अपान की गति है ठीक है तो दोनों को रोक करके कुम्भक में क्या करते हैं दोनों रोकते हैं ना ना तो अंदर ले जाएंगे ना ही बाहर ले जाएंगे। जो श्वास लिया पेट के नीचे गया उसका अपान हमने श्वास लिया नहीं नहीं आप सामान्य रूप से ऐसा देखेंगे ऊपर क्या है आपका प्राण है। और अंदर क्या है पेट में ठीक है हो गया प्राण अपान।, अपान अभी जो के पहले क्या आया है अपान में प्राण का होम करना प्राण ऊपर है ना उसका होम कहाँ करना अपान नीचे तो मतलब क्या है की वे धीर लो या धीरे लो प्राणायाम की धीरे से लेते हैं अच्छा <laughs> धीरे धीरे ऐसी और क्या है कि ये ये हो गया ना आपका क्या नहीं नहीं पूरा पूरा अपान में प्राण का होल करना पुरक। पुरक। अपान में मतलब बाहर की वायु को अंदर ले जाना ये क्या हुआ किस में किसका हो में अच्छा ऊपर क्या है प्राण है नीचे अपान है ना और रेचक करते समय क्या करेंगे अंदर की वायु को नीचे की वायु को ऊपर लाएंगे बाहर लाएंगे तो किसका किसमें होम हुआ अपान वायु का इसको क्या कहेंगे इस प्राण को ये रेचक कहेंगे रेचक रेचक और ये आपका कुम्भक भी दो प्रकार का होता है एक क्या होता है की जब बाय कुम्भक होता है ना तो श्वास को बाहर निकाल दिया मतलब मतलब रेखेक कर दिया और फिर रोक दिया इसको बाय कुंभ कहते हैं बाहर रोक दिया और अंदर के आए कि स्वास्थ्य लेकर के मतलब पूर्ण करके, करके रोक दिया इसको अंतर कुम्भ रखते हैं कुंभक भी दो प्रकार का है अंतर कुंभक हो गाय कुम्भ अब देखेंगे हो गया ते प्राणापान गति वे दोनों प्राण और पान की गति है एकर निरुद्ध इन दो इन प्राण और रोपान की गति को रोक प्राणायाम परायण है कि प्राणायाम तत्परा कि इसका मतलब है प्राणायाम प्रायणा का क्या अर्थ है प्राणायाम तत्परा मतलब प्राणायाम में तत्पर हुए का संबंध दोनों अंतर भाई नहीं नहीं नहीं प्राण कर नहीं। तो दोनों को रोकना है रोकने का संबंध दोनों के साथ है मतलब ऐसा है ना रोक दिया तो रोकते समय आपकी श्वास अंदर जा रही है बाहर आ रही है तो दोनों की गति रुक गयी चाहे आप पूरक के बाद रोकिए या बेचक के बाद रोकिए तो रुक तो दोनों की गई दोनों की हो गई ना तो रोकते समय तो कुछ नहीं हो रहा है ये मतलब हुआ ठीक है रोकते समय तो कुछ नहीं होगा तो कभी भी आप रोक सकते हैं तो प्राणा क्या है हाँ की प्राण और ए का सही है कौन प्राण अपन की प्राण और अपान की गति को रोक कर रुद्धवाकर निरुद्ध प्राणायाम में तत्पर होते हैं प्राणायाम प्राया का क्या है प्राणायाम में अर्थात कुंभक आख्य प्राणायाम कुर कुंभक नामक प्राणायाम करते हैं योगी प्राण और अपान की गति को रोककर कुंभक नामक प्राणायाम करते हैं प्राणायाम प्रायणा का क्या अर्थ है कुंभक नामक प्राणायाम करते हैं या कुंभक नामक प्राणायाम में तत्पर होते है ठीक है तो जब आपने रोक किया तो दोनों रुक गए हैं आगे देखेंगे हाँ किम क्या अपर प्राणाम प्राणेटी सर्वे सकते अपरे नियता हाणाम प्राणे जूहती नियता हारा, हारा अन्य नियत आहार करने वाले अन्य अन्योगी नियत आहार करने वाले मतलब सीमित आहार करने वाले कितना बहुत ज्यादा नीत होना चाहिए वो भगवान के बचने नियत सीमित आहार करने वाले अन्योगी प्राणान प्राणों से युवती की प्राणों का प्राण का प्राण में होम करते हैं। प्राण का प्राण में अब ध्यान देना यहाँ पर तो यह कैसा कहा इन्होंने? इन्होने नियताहार नियत आहार करने वाले सीमित आहार करने वाले अन्य प्राण का प्राण में होम करते हैं अपरे नियता हरा नीचा हरा का देखें नियता आहरा ये साम के नियता आहरा नियता कर थे परमिता है सीमिताहार सीमित आहार जिनका है उन्हें क्या कहते हैं नियता नियत आहरा शाहमित आहार करने वाले सतपुरुष सीमित आहार करने वाले सतपुरुष से बहुत ज्यादा खाना जो है ना ये तो धर्म शास्त्र से विरुद्ध है और आयुर्वेद शास्त्र से भी विरुद्ध है, है दोनों से विपरीत है कुछ लोग क्या करते हैं की भोजन के बाद सो जाते हैं और ये बीमारी महात्माओं में ज्यादा है कहीं पर देखिए लगता है की सब बिल्कुल मर गए हैं भोजन बाद कहीं भी विद्यार्थी तो सब मर गए घरों तो में देखोगे विद्यार्थी पढ़ने जाएंगे भोजन करके व्यापारी लोग दुकान पर जाएंगे नौकरी करने वाले बाहर जाएंगे खेती करने वाले बाहर जाएंगे खाद सोते नहीं देखा आपने और बाबाओं में तो अखिल मन्यता का लक्षण है उसका एक कारण ये भी है की ज्यादा खाते हैं जो ये डॉक्टरों का कहना है की भोजन के बाद नींद का कारण है ज्यादा खाना ज्यादा खाने से नींद आती है तो भोजन इतना करो अब गाड़ी में डीजल पेट्रोल डालने से भी गाड़ी खड़ी हो जाए तो कोई फायदा हुआ क्या डीजल पेट्रोल डाला जाता है काम चले तो काम करे तो भोजन के बारे में सक्रियता शरीर में आनी चाहिए फुर्ती सब सक्रिय होना चाहिए ना और उल्टा क्या है इतना ज़्यादा धागे पशु बिखरे कि बिल्कुल भैंस की करें पड़ जाते हैं लोग ऐसे तो इतना भोजन नहीं करना चाहिए कभी तो भगवान को रहा है ना और अधिक भोजन करने से सुबह भी कुछ लोगों को स्नान के बाद नींद आती है उसका कारण दो कारण है एक तो है कि रात में ज्यादा भोजन करना अथवा देर से भोजन करना देर से भोजन करना भी अच्छा नहीं है जल्दी भोजन शाम को करें अल्ट मात्रा में करें और तो नहीं तो सुबह स्नान के बाद नींद आती है तो ये साधना का भोजन के साथ बहुत संबंध है भोजन यदि सही है तो फिर क्या आएगी शरीर में स्फूर्ति रहेगी शरीर स्वस्थ रहेगा और भोजन यदि गड़बड़ है तो साधना नहीं होगी तो भोजन तो प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए तभी सात की राजस्थानों से भगवान ने बताया भी आगे भोजन भोजन को बताया कैसा भोजन होना चाहिए और आयुर्वेद तो कैसा है कि अधिक आहार करने से आयु कम होती है मनुष्य की आयु कम हो जाती है हाँ खूब बढ़िया बढ़िया मिले खूब खाते गए चार रोटी दी छह याद खा गए तो आयुर्वेद रहेगा कि आयु कम हो जाती है मनुष्य ज्यादा खाने वाले की थोड़ा कम खाएगा ज्यादा जी आयुर्वेद कैसा है हाँ बिल्कुल कम खाओगे तो भी कमजोर हो जाओगे वो भी अच्छा नहीं है भोजन करिए लेकिन जितनी आपको आवश्यकता है उसे किसी कम लेना है। ये है साधना तभी हो पाएगी और नहीं तो खा खा कर लोग रात में सोते रहते हैं भजन के नाम पर ये देखिए तो इसीलिए क्या है कि सीमित आहर करने वाले अन्नयोगी प्राणों का प्राणों में का प्राण में होम करते हैं सीमित आहर करने वाले सत्पुरुष प्रणायन प्राणाय कार है वायु भेदान तभी आश्रमों में महात्मा लोग पहले रात में भोजन नहीं करते थे अभी भी अयोध्या में वृंदावन तो शायद बहुत जगह शाम को भोजन नहीं बनता है तो पहले नहीं करते थे इसलिए नहीं बनता था अब तो करने लगे क्यों पहले नियम नहीं था खाएंगे बहुत ज्यादा भूख लगी है एक थोड़ा सा टुकड़ा खाकर पानी यानी पी लेना ऐसा था भूख मारने के लिए तो साधना पर पहले ज्यादा ध्यान था अब खाने पर ज्यादा ध्यान हो गया है वो आश्रम में कोई सुविधा नहीं चलो यहाँ पे अब तो वही हो गया लिए आगे तो प्राण का प्राण में होम करते हैं तो करते वायु वायु के भेदों का पांच पांच भेद है वायु वायु के के भेदों का प्राण में ही होम करते हैं वायु के भेदों का प्राण में ही करते हैं अब इसको समझाते हैं भाष्यकार किसको कि प्राण का प्राण में होम करने का क्या मतलब है भाष्य में देखेंगे वायु हो जया क्रिय के जिस जिस वायु जिस जिस वायु को जीता जाता है ठीक है जिस जिस वायु की जगह की, जिस जिस की, की जाती है जिस, जिस वायु को जीता जाता है, वायु को जीत लेना तो बहुत अच्छी साधना हो जाएगी लेकिन बड़ा कठिन है पांच वायु है ना शरीर में वैसे दस कही जाती है न देवदत्त धनेंगे नाग नाग पूर्व त्रिकल देवदत्त धनेंगे ये पाँच तो वैसे दस प्रकार की जो वायु है यदि ये वायु भस्म हो जाए ना तो साधना बहुत अच्छी हो जाएगी मन बिल्कुल समाहित बना रहेगा इसलिए योगी क्या करते हैं एक एक वायु को बसने करते हैं वायु अपने भश में हो जाए अपान वायु अपने हो जाए सब हो जाए अच्छा अब ये देखेंगे तो जिस जिस वायु की विजय की जाती है इतरान वायु भेदान अन्य वायु भेद का अन्य वायु भेद को या अन्य विशेष वायु तो वायु भेद कर अन्य वायु विशेष को उसने उसमें होम करते हैं किसने होम करते हैं जिसको जीत लेते हैं उसमें होम करते हैं पत्र प्रविष्टाई भवन की वे उसमें प्रविष्ट जैसे हो जाते हैं या वे उसमें लीन जैसे हो जाते हैं फिर से क्या लेना है की वायु भेद और पत्र से क्या लेना है जिसको जीता है कैसे लेना है कौन इतर वायु है उत्तर तुझे क्या लेना है जिसको जीतता है ये उसमें प्रवृष्ट जैसे हो जाते हैं भाष्यकार के कथन का समझिए मान लीजिए किसी ने प्राण वायु को जीत लिया अब उसको क्या करना है अपान वायु को जीतना है तो फिर अपान वायु को जीतना है इसका मतलब अपान वायु का किसी होम किया तो मतलब क्या बताया की अपान वायु प्राण में प्रवृष्ट जैसा हो गया कहने का तात्सर यह है की जब प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर ली उसने तो अपान वायु का उसमें होम करने का मतलब है कि फिर अपान वायु को जीतने का प्रयास करेगा वो उसी लाइन में लगा देगा अपान वायु को वायु में अपान वायु को प्रविष्ट होने का मतलब है कि जैसे प्राणवायु वायु बसने हो गई है ना उसी प्रकार उसको भी बसने डरेगा देखो इंद्रियां चंचल होने से शांति नहीं मिलती है चाहे वो सांसारिक मनुष्य हो चाहे वो मुख्यु हो इंद्रियों के चैंक्षल से बहुत दुख होता है अगर मन की चंचलता सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा परेशान तो मन करता है तो ध्यान देना मन का निरोध का प्रयास सभी लोग करते हैं मन कैसे बस हो तो ध्यान देना मन की चंचलता प्राणों की चंचलता के अभी है प्राण जितने ज्यादा चंचल होगा मन भी उतना ज्यादा चंचल होगा तो मन को कब बस में किया जा सकता है जब प्राण को बच किया जाए और प्राण को बस करने, करने के लिए ही प्राणायाम है प्राण को बसने करने के लिए क्या है हाँ। प्राणायाम के द्वारा जब प्राण बसने हो जाएंगे ना तो वो क्या है की मन बसने हो जाएगा इसलिए प्राणायाम की बड़ी महिमा है भगवत के द्वादश स्कंद में है ऐसा नास्ती प्राणाया ना प्राणायाम समलम ऐसा कुछ है द्वादश स्कंद में ठीक अनुभूति कुछ नहीं रही है ना की प्राणायाम सम बलम ऐसा कुछ है कि प्राणायाम के समान कोई बल नहीं है इसलिए मैं भगवत ने कहा गया है सबसे बड़ा बल वह प्राणायाम को ही बताया है कि प्राणायाम से क्या होगा प्राण बस हाँ मन बस में हो जाएगा प्राण के बस में होने से मन और बस में मन होने की पहचान क्या है कि वो परमात्मा की ओर लग जाएगा है न किसी और जाएगा परमात्मा की ओर चला जाएगा मन बस में नहीं है तो वैसे कि ये इंद्र मन और इंद्रियों की उपमा घोड़ों से जी गयी शास्त्रों में दुष्ट घोड़े होंगे तो कहा ले जायेंगे रथ ऊपर ढिंड गिरा देंगे जाकर के वही ढिंडिराते रहते सर्वे अपी एसे सर्वे अपी एसे यज्ञ विदह यज्ञ क्षति कलमश है तो ये नेता आद की तो बहुत महंगा है सन्यासी के लिए तो धर्मशास्त्रो में यहाँ तक बताया है कि उसका जो है ना छाती से बाहर पेट नहीं होना चाहिए पेट हो जाए तो प्लास्टिक बताया गया धर्मशास्त्र में तो ज्यादा खाता है दूसरे घाटे खा रहा है लिखा है शास्त्रों में दिखाया दिखा दूंगा मैं लिखा है मार्चों में दिख रखी व्यवस्था मतलब इसका मतलब दूसरे घर खा रहे हैं तो अब उसको शरीर को आवश्यकता नहीं है फिर भी खाता चला जा रहा है अधिक आवश्यकता नहीं है ना फिर भी खा रहा है तो दूसरे घर तिखा रहा है तो प्लास्टिक चलने को बताया गया है बताया भी ये तो ये ये जो है ना ना, ना ये आर केवल भोजन का है प्रसंग यहाँ पे है ना और सभी वाला वहाँ राजू विस्या इंद्रिय चरण वहाँ सभी इंद्रियों का है ना ये तो वो जो भोजन ही लेना है अपना रोटी तो दाल चावल यही परिट करना है उसका यह प्राणायाम लोग है ना और वहाँ जो आया था राजा जोशो दिशा इंद्रेश चरण वहाँ पे सभी इंद्रियों के विषय की निल्यों बात थी अच्छा अब देखेंगे में सर्वे एते यज्ञ विदाहज्ञ छ भी यही है ना पात यज्ञ विदहा यज्ञ को जानने वाले है एक सर्वे अभी ये सभी महापुरुष यज्ञ को जानने वाले है यज्ञ क्षतिपित कलमसा तथा यज्ञ से नाश हुए पाप वाले हैं यज्ञ से विनस हुए वाले हैं लगायेंगे सर्वे यदि यज्ञ यद कलमसाह यहाँ पर देखेंगे यज्ञ विदा क्या हुआ यज्ञ को जानने वाले यज्ञ के रहस्य को जानने वाले कई प्रकार के यज्ञों का निरूपण हुआ है पूर्व में अब देखेंगे यज्ञ क्षतिपित कलमसाह का समास बताते हैं यज्ञ ही क्षतिहा कलमशाह ईशान यज्ञ छपिता कलमसाहपित कलमसा यज्ञ ही से लेना है क्या यथोक सही यज्ञ ही क्या है यथोक सही यज्ञ ही क्षति कर थे नाता कलमसा कर पापम यथोक यज्ञों के द्वारा नष्ट हो गया है पाप जिनका यथोक यज्ञों के द्वारा जिनका पाप नष्ट हो गया है उन्हें क्या कहते हैं यज्ञ क्षति कलमसा ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञ से नष्ट हुए पापों वाले हैं तो जो देखो जो नियत आहार करके नियत आहार करेगा प्राण का प्राण में होम करेगा प्राणायाम करेगा द्रव्य यज्ञ सो यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ जो करेगा तो वो सब क्या है हाँ। अच्छा और ये भी था ना ये हरी ये क्या था सावधान विष्णान अन्य इंद्रियाली अन्य लोग क्या है इंद्री रूप अग्नि में शब्दादी विषयों का होम करते हैं तो यहाँ भी अनिवार्य विषयों को देने की बात आई ना इसलिए यहाँ जो है ना नीता आरा से सभी इंद्रियों का नहीं लेना केवल भोजन लेना है, तो में यहीं आ गया है ना हाँ अनिवार्य विषयों का वहाँ केवल भोजन ही लेता है सभी इंद्रियों का विषय नहीं लेना है एवं यथोक्तान यज्ञ निरूवर्त इस प्रकार यथोक् को सम्पन्न करके यथोक् को संपन्न करके अब देखो यान्ति ृत भुजमा देखेंगे यज्ञ शिष्टा मृत भुजा सनातनम ब्रह्मयाज्ञ से शेष बचे हुए अमृत तुल्य अन्न को खाने वाले देवताओं की आराधना का नाम यज्ञ यद्य है यज्ञ करने के बाद जो अन्न शेष बचा रहता है ना उसको अमृत तुल्य कहा गया है यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत कुल अन्य को खाने वाले मनुष्य सनातनम ब्रह्मयांत्री सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं सनातनम कराला सदा रहने वाला सदा होने वाला सदा भवम सदा भवम सदा रहने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं इतना लगाएंगे भाष्य में यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यज्ञ नाम सिम यज्ञ सिम सष्टी हो गया यज्ञ सिस्टम ज्ञम क्या तद अमृतम चाह शेष बचा हुआ वो अमृत तो ये क्या हुआ कर्मधारे हो गया यज्ञ श्रेष्ठातम बन गया ना समाप्तमेष्टा अमृतम कर्मधार्य समाप हो गया और तद यथे तब से क्या लेना यज्ञ श्रेष्टातम यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत अन्न को खाते है इसलिए यज्ञ से अमृत खुश कहलाते हैं यज्ञ श्रेष्टा अमृत यदि शेष बचे हुए अमृतुल को खाने वाले यथोक्तान यज्ञ कृपा यथोक्त यज्ञों को करके यज्ञों को और उससे बचे हुए समय में उससे शेष बचे हुए समय में है ना मतलब उसी यज्ञ में लगे रहना है जो देव यज्ञ हो या प्राणायाम यज्ञ हो कोई भी यज्ञ हो उसी में लगे रहना है उससे शेष बचे हुए समय में यहाँ कालीन का विशेषण सचे उससे शेष बचे हुए समय में यथा विधि ही अर्थ समझ लेना चोरीतम सम है मतलब विधि के अनुसार या विधित यह ऐसा लगा लो अर्थ विधि के अनुसार कहे गये चोरीतम कर विधि के अनुसार कहे गए अमृत आख्यम अन्न भुंजते की अमृत नामक अन्न को खाते है तेन अर्थ है यज्ञ से शेष बचे हुए समय में विधि के अनुसार कहे गये यथा विधि विधि दी, के अनुसार चोरितम कर अमृत नामक अन्य को खाते है इसलिए यज्ञ शिष्टामृत भुज कहे जाते हैं इस प्रकार यज्ञ शिष्टामृत भुजा यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत अन्य को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते है या करते गंती और सनातनम करते चिरंतनम चिरकाल से रहने वाला सदा रहने वाला तो यज्ञ से श्रेष्ठ शेष बचे हुए अन्न को कब खाना है उसे शेष बचे हुए समय में मतलब अधिक समय किसने देना ये आ, ये है ये हाँ ये मतलब है ये नहीं थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया थोड़ा सा सब के स्वा कर लिया फिर खाने पीने में लगे रहे ऐसा नहीं है ना थोड़ा समय अधिक उसमें करना है जो समय शेष बचा है उसमें पूजन करना है अच्छा तो कहते हैं सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं अब ब्रह्म की प्राप्ति का साधन तो क्या है बताया गया है तो यहाँ अमृतुल अन्न को खाने तो ये कैसे तो ध्यान देना जब यज्ञ से शेष बचे हुए अमृतुल अन्न को घायेगा तो उसका अंताकरण शुद्ध होगा और अन्न भी शुद्ध होना चाहिए आजकल जो मांस मछली की मिलावट सब में चल रही है तेल घी में उससे तो कुछ कल्याण कल होने वाला नहीं है ना हाँ तो शुद्ध शुद्ध होना चाहिए आजकल सवाल आलसी हो गए हैं तेल अपने अपने सरसों का आदमी मूंग खलीदा निकाल सकते बाजार में जाकर कोई करना नहीं चाहता अब रिफाइंड रिफाइंड में सब क्या है कि तेल की मिलावट होती है आजकल से ना तो देवताओं और नाराजी हो जाएंगे आजकल जैसा भंडारा हो रहा है भोग लगाया जा रहा है देवताओं को क्यों ही होगा शुद्ध चीज़ तो उनको मिल नहीं रही देवताओं की शुद्ध चीज़ हो पवित्र हो देवताओं को अस्पिष्ट करे खाए तो उससे क्या होगा अंताकरण की शुद्धि होगी अंताकरण की शुद्धि होने से ज्ञान होगा और ज्ञान से सनातन धर्म की प्राप्ति होगी तो भाष्यकार इसी को बताते हैं केत यदि वे यज्ञ यज्ञ करने वाले मुक्ु हैं यदि यज्ञ करने वाले मुक्षु हैं या ऐसा समझना से शेष बचे हुए अमृत तुल अन्न को खाने वाली मुमुक्तु है खाने वाले मुक्त हुए हैं तो काल के अतिक्रमण की अपेक्षा से सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं काल के अतिक्रमण की अपेक्षा से सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं मतलब कुछ काल का अतिक्रमण करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं क्यों उस अमृतुल को खाने से क्या होगा उनका मन निर्मल होगा और मन निर्मल होने से क्या होगा उनको ज्ञान होगा और ज्ञान से क्या होगा सनातन धर्म की प्राप्ति होगा तो काल का अतिक्रमण करना पड़ेगा तो नहीं होगा ना अच्छा तो अर्थ है यह या इस शब्द के सामर्थ्य से ज्ञात होता है गम्य इसी कर्थ यह बात या इस शब्द के सामर्थ्य से ज्ञात होती है इससे ज्ञात होती है हाँ ठीक है अच्छा अच्छा वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं तो आप इसको ऐसा समझ लेना कि यदि जिसको ये शंकर सिद्धांत के अनुसार जिसको यहीं पर ज्ञान हो गया वो तो मुक्त हो गया ना और जो उपासक है यहाँ साक्षात्कार नहीं हो पाया यहाँ ज्ञान नहीं हो पाया तो हिरण से के लोग जाते हैं और हिरण के लोक में जाने पर क्या होता है कि फिर वहाँ कलकांत में हिरण जब उपदेश करते हैं तो उस उपदेश तो में गच्छि तो ऐसा कर लेना यजे शेष बच्चे हुए अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म के पास जाते हैं सनातन ब्रह्म के पास तो फिर जा करके फिर वहाँ मुक्त होंगे ज्ञान होने वाले वैसे यानती कर गत्यर्थक धातु का ज्ञान भी अर्थ होता है क्या होता है मतलब अच्छा ज्ञान प्राप्ति सभी अर्थ होते भी यदि अर्थ लेते हैं तो फिर वहां जा करके ज्ञान होने पर मुक्त होंगे काल काम ठीक है तो यही जिसको हो गया ज्ञान तो वो यहां भी हो जाएगा फिर तो जाना नहीं पड़ेगा यहीं वो सनातन ब्रह्म को पा जायेंगे वैसे यानती कर तो गच्छी गच्छंती तो प्राप्तवंती भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कर सकते सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं हाँ देखेंगे ये ब्रह्म सनातनम हाँ। होता है कर अब देखेंगे श्लोक में न अयम लोक अस्थि अयज्ञ क्या न अयम लोक अस्थि अयज्ञ से अयम लोक न अस्थित अय्ञ से अर्थ है यज्ञ रहितुमुष्ट तो के लिए यज्ञ रहित मनुष्य के लिए या लोक है? नहीं है यज्ञ रहित मनुष्य के लिए या लोक जो यज्ञ रहित मनुष्य है उसको अगली बार ये लोक मिलेगा क्या मनुष्य बन पाएगा यहाँ नहीं बन पाएगा है ना ये मनुष्य भी नहीं बन पाएगा जिसका जीवन शुद्ध नहीं होगा आचरण शुद्ध नहीं होगा हाँ ईश्वर आराधना नहीं करेगा प्राणायाम नहीं करेगा तो मनुष्य नहीं बन पाएगा तो वही भगवान कहते हैं अयज्ञ अयम लोकाना अस्थित ज्ञ रहित मनुष्य को या लोक नहीं है कुरुसम को पहले ले लेना संबोधन है हे पुरुषम हे अर्जुन यज्ञ रहित मनुष्य को या लोक प्राप्त नहीं होता है यज्ञ रहित मनुष्य को या लोक प्राप्त अन्यक होता अन्य लोक कैसे मिल सकता है ये प्रश्न भी अच्छे है अच्छे है जब तो यही लोक नहीं मिल सकता है तो उच्च लोक मिले ले जा हाँ जो विशिष्ट साधन से साध उच्च लोक है वो तो मिल ही नहीं सकते है न एम लोक सर्व प्राणी साधारण इसका मतलब है सभी प्राणी को सभी प्राणियों को साधारण क्या कहेंगे सर्वसाधारण प्राणी को प्राप्त होने वाला या लोक भी नहीं है क्या सर्वसाधारण प्राणी को प्राप्त होने वाला या लोक भी नहीं है ना है ना या लोक सर्व साधारण प्राणी को प्राप्त होने वाला या लोक भी नहीं है किसके लिए तो अयोध्या है ना आगे शब्द का व्याख्यान करते हैं यथोक्त यज्ञों में एक यज्ञ भी जिसके पास नहीं है यथोक्त यज्ञों को में एक यज्ञ भी जिसका नहीं है अर्थात यथोक्त यज्ञों में जो एक नहीं करता है उसको यही लोग अयज्ञा का समाज क्या होगा अयज्ञा का तो फिर यज्ञ भिन्न हो जाएगा यज्ञ भिन्न दूसरा कर्म हो जाएगा यदि आप करेंगे ये में तत्पुरुष अविद्यमान अयज्ञ है अपुत्र अद्यमान यज्ञ किसी पुरुष का बोध हो रहा है ना किसी मनुष्य का बोध हो रहा है पुरुष करेंगे तो फिर वो पुरुष मनुष्य का बोध नहीं होगा अच्छा ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर देखना भाष्यकार ने क्या बताया यथोक्ता नाम यज्ञ नाम एका भी यज्ञ यश नाशती है ये उन्होंने तात्पर्य बता दिया भाष्यकार ने सब तात्पर्य बता दिया है यज्ञ यथवा यज्ञ ये नई तात्पर्य हो गया तस्तुता अन्य अन्य विशिष्ट साधन साध्या उस मनुष्य को विशिष्ट साधन ऐसी विशिष्ट साधन से प्राप्त होने वाला अन्य लोक कैसे मिल सकता है अच्छा हो गया आगे देखेंगे एवं यज्ञ कर्म ज्ञान कर्म एवं एवं बहुविधा यज्ञा ब्रह्मा मुखे विधता एवं बहुविधा यज्ञा ब्रह्मा मुखे विधता इस प्रकार एवं कर यथोक जैसे कहे नथोक से बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मणा कर मुख में विस्तृत है वेद के मुख में विस्तृत है मतलब वेद के द्वारा प्रस्तावित है वेद के द्वारा हाँ यथोक बहुत प्रकार के यज्ञ वेद के द्वारा प्रतिपादित हैं देद के देद के मुख में विस्तृत हैं मतलब वेद के द्वारा प्रतिपादित हैं ऐसा अब इतना लगाएंगे एवं से क्या लेना है यथोक्ता बहुविधा करते बहु प्रकारा बहुत प्रकार के यज्ञा विचताकर्थ है विस्तीर्णा विस्तृत हैं या विस्तार से कहे गये हैं ब्रम्हणा मुखे का क्या अर्थ है वेद के मुख में प्रतिपादित हैं मतलब वेद के द्वारा प्रतिपादित हैं इसका तात्पर्य भाष्यकार बताते हैं किसका वितता ब्रम्हणो मुखे इसका तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार से हम वेद द्वारा अवगम्य माना ब्रह्मणो मुखे विचता उच्यंते कि वेद के द्वारा ज्ञात होने वाले यज्ञ वेद के द्वारा ज्ञात होने वाले यज्ञ ब्राह्मणों मुखे विधता उस चंते कि वेद के द्वारा ज्ञात होने वाले यज्ञ वेद के मुख में विस्तृत है ऐसा कहा जाता है वेद के द्वारा ज्ञात होने वाले यज्ञ वेद ब्रह्म के मुख में विस्तृत है ऐसा कहा जाता है लग गया तो ब्राह्मणों मुखे विधता का वेद के द्वारा औगम्यमान यज्ञ वेद के द्वारा ज्ञात होने वाले यज्ञ अच्छा तद यथा हुआ जैसे वाच ही प्राणम जुहुम इत्या की वर्णी में प्राणों का होम करते हैं क्या वाणी में प्राणों का होम करते हैं ये कोई वेद वाक्य है इसके द्वारा कोई यज्ञ कहा गया है एक यज्ञ इसके द्वारा कहा गया है कि वाक में प्राणों का होम करते हैं ये भी क्या है कि वेद के द्वारा कहा गया है ब्राह्मणो मुखी देखेंगे श्लोक में कर्म जान विद्य सर्वान एवं कर्म जान विधि तान सर्वान तान सर्वान कर्मजान विधि उन सभी यज्ञों को कर्म से उत्पन्न हुआ जाने उन सभी यज्ञों को कर्म से उत्पन्न हुआ जाने लगाइए कर्म जान कायिक वाचिक मानस ध्वन क्या कायिक वाचिक और मानस कर्मों से उत्पन्न हुआ जानो कायिक कर्म से मानस वाचिक कर्म से और मानस मानस कर्म से उत्पन्न हुआ जानो किसको यज्ञ यज्ञ में क्या आएगी कुछ मंत्र बोलना पड़ेगा तो क्या हो गया वाचिक कर्म से संपन्न हुआ उसके हाथ से भी करना पड़ेगा है, तो कायिक कर्म से संपन्न हुआ तो मन से भी कुछ भावना करनी पड़ेगी है प्राणायाम अच्छा। वगैरह सभी यज्ञ ले लेना जिसने आए हैं कियिक वाचिक और मानस कर्मों से संपन्न हुआ जानो तान प्रवान करके उन सभी यज्ञों को अनात्मजान करके वो मतलब आत्मा से जन्म नहीं है लगाइए कि आत्मा से उत्पन्न न होने वाले उन सभी यज्ञों को कायिक वाचिक और मानस कर्मों से उत्पन्न हुआ जाने अनात्मज्ञान पद को भाषाकार ने जोड़ा है।, है कि आत्मा से न होने वाले कायिक वाचिक और मानस कर्मों से उत्पन्न हुआ जाने मतलब वो तीन वो कर्मों से उत्पन्न हुए है आत्मा से उत्पन्न नहीं हुए हैं क्यों ही आत्मा निर्व्यापहरा क्योंकि आत्मा क्रिया रही है क्यूँकी आत्मा कैसा है क्रिया रही।, रही था व्यापार रही थे अतः इसलिए एवं ज्ञातवाशुभा विमो से ऐसा जानकर तू असुख से मुक्त हो जाएगा कैसा तो जानकर असुख से मुक्त हो जाएगा नहीं ऐसा जानकर मुक्त हो जाएगा एवं ज्ञातवा विमोक्ष से ऐसा जानकर तू असुख से मुक्त हो जाएगा कैसा तो भाषा के शब्दों में देखेंगे न इन्हें इन्हें कर ये यज्ञ मत व्यापारा यज्ञ मेरे व्यापार से साध्य नहीं है ये यज्ञ मेरे व्यापार से साध्य नहीं है मतलब मेरे प्रश्न से साध्य नहीं है मेरी क्रियाओं से साध्य नहीं है क्यों अहम निर्व्यापारा उदासीना क्योंकि मैं व्यापार रहित हूँ और उदासीन हूँ निर्व्यापार कर प्रियन रहित क्योंकि मैं निष्प्रिय हूँ और उदासीन हूँ ये सोचना है की मैं मतलब अपना आत्मा कैसा है वो क्रिया रही है और राशि में वो कुछ नहीं करता है एवं ज्ञातवा ऐसा जानकर इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा संसार बंधन से हाँ इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से तुम्हें क्या हुआ अच्छा आने का समय यही है तो देखो थोड़ा ये तो चला है उनका यही समय चाहिए तो डेढ़ रहे पे आना था ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक के द्वारा सम्यक दर्शन की यज्ञ रूपता सम्पादित की या ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक के द्वारा सम्यक दर्शन को यज्ञ रूप कहा अनेक यज्ञ उपदिष्टा और अनेक प्रकार के यज्ञ कहे गए और अनेक प्रकार के यज्ञ कहे गए सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ही तहि ज्ञानम सिद्ध है ना इसका अर्थ है कि ज्ञात ज्ञात कौन पुरुषार्थ ज्ञात कौन पुरुषार्थ ज्ञात हुए ज्ञात पुरुषार्थ रूप प्रयोजन के साधन यहाँ सिद्ध पुरुषार्थ सिद्ध पुरुषार्थ ऐसा ध्यान देना प्रयोजन का होता है फल प्रयोजन क्या होता है मतलब ये ज्ञात पुरुषार्थ रूप फल के साधन ज्ञात क्या है पुरुषार्थ और पुरुषार्थ रूप फल के हाँ मतलब पुरुषार्थ रूप प्रयोजन होता है जिससे सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोज सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजना ये न ऐसा समाज कर लेना कि ज्ञात पुरुषार्थ रूप फल के साधन उन यज्ञों के द्वारा ज्ञात ज्ञात पुरुषार्थ रूप फल के साधन उन यज्ञों के द्वारा ज्ञान की छुट्टी की जाती उन यज्ञों से द्वारा ज्ञान की ज्ञान के द्वारा यज्ञों की स्थिति करने का मतलब है कि ज्ञान से भी बताना? नहीं। न.. यज्ञ दे Muhy... से द्वारा ज्ञान की स्थिति करने का मतलब है यज्ञ से अधिक महिला किसी देर सुन्ना हो गया आप लोगों से बंद करो कोण कोण कोण कोण है पूर्णमद